एक विमान की सृष्टि की जो महाराज नौ नौ तल्ले का विमान था ऐसा बोलते हैं और ठीक ठीक भागवत में वर्णन है उसमें बिश्राम का कक्ष अलग था और बैठने का कक्ष अलग था खाने पीने का अलग था खेलने का अलग था स्नान करने के लिए उसमें सरोवर अलग थे और जितना भी उसमें हीरे मोती नारायण और भी सोना चांदी हमको तो सब आता नहीं वो इतना बढ़िया वर्णन है महाराज हमने कभी ध्यान से देखा भी नहीं उसको संसार में जितनी भी सुख की सामग्री हो सकती है वो सब सबकी सब उस विमान में थी सो देवहूति ने उसको देखा अब करदम जी ने क्या किया महाराज कि एक दिव्य सरोवर की औषधि में सरोवर की सृष्टि की उसमें जब देवहूति ने स्नान के लिए प्रवेश किया तो बहुत सारी सखियां दासियां आ गईं और उन्होंने उनके उसके बाल को भी ठीक किया शरीर को भी धोया और सुगंध लगा करके शरीर में उसको स्वच्छ किया उसी समय करदम जी भी उसमें आ गए वो भी दिव्य देवता के समान उनका भी स्वरूप सुंदर हो गया फिर सखियों के साथ दासियों के साथ और करदम जी ने देवहूति को लेकर के उस विमान में प्रवेश किया और उस विमान में प्रवेश करने के बाद सब प्रकार का सुख भोग वो भोगने लगे वो तो उनकी तपस्या का दिव्य फल था असल में जो पहले तकलीफ उठाता है उसी के जीवन में सुख आता है पीड़ोदया नारायण जितनी भी सिद्धि मिलती है जितनी भी सफलता मिलती है वो पहले जो लोग तपस्या करते हैं कष्ट उठाते हैं उन्हीं के जीवन में आती है पलंग पर सोते सोते नारायण और बाजे गाजे सुनते सुनते और गाना बजाना सुनते सुनते लेटे लेटे संसार में कोई सिद्धि नहीं आती है अब तो सारी सिद्धि उनके सामने प्रकट हो गई नारायण और इतना ही नहीं फिर उस विमान को लेकर के जैसे अपनी पत्नी को लेकर लोग घूमने के लिए जाते हैं वैसे महाराज पत्नी को घुमाना भी चाहिए दिखाना भी चाहिए एक पत्नी तो महाराज यहाँ आई थी हमारे पास अपने पति के साथ आ, सो बताने लगी कि महाराज दस बरस को बंबई में आए हो गया लेकिन ये कभी अपने साथ लेकर हमको इंडिया गेट तक नहीं गए तो आहा, आहा, आहा, आहा, आहा, आहा, आ, ये पति का ये धर्म है कि वो अपनी पत्नी को भूगोल का ज्ञान करावे दिखावे ले ले जाकर के और इतिहास का ज्ञान करावे और ये जो पदार्थ विज्ञान है उसकी भी शिक्षा दे उसको सब जो नहीं आता है उसको वो सब ज्ञान देना भी उसका धर्म होता है सुख देना तो धर्म है ही ज्ञान देना भी धर्म है और उसका जीवन दीर्घायु हो वंश वृद्धि करे कर ये भी पति का कर्तव्य होता है सब स्त्री का ही कर्तव्य नहीं होता पति का भी कुछ कर्तव्य होता है ए, सो नारायण अब वंश वृद्धि के संबंध में ए, तो करदम जी ने काय व्यूह करके पहले नौ कन्याएं उत्पन्न की क्योंकि कन्याओं से वंश वृद्धि बहुत बहुत वंश वृद्धि होती है और नारायण अंत में उन्होंने कहा कि अब तो हमारी शर्त पूरी हो गई मैं तो संन्यास लेकर के और जाना चाहता हूँ देवहूत और तुम इस विमान में रहो आनंद से देवहूति ने कहा कि महाराज एक पुत्र भी चाहिए क्योंकि कन्याओं का जब विवाह हो जाएगा ये अपने ससुराल चली जाएंगी तो हमारी देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा इसलिए कम से कम एक पुत्र तो हमको हाँ होना चाहिए करदम जी ने कुछ स्मरण करके कहा कि तुम ठीक कह रही हो भगवान ने जब मुझे दर्शन दिया था तब ये कहा था मुझसे कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, सो अब भगवान की प्रतीक्षा है देखो कब आते हैं सो नारायण भगवान स्वयं करदम के शरीर में प्रविष्ट हुए कारदमम वीर्यम आप भगवान जो है उनको कहीं प्रवेश करने में कोई संकोच नहीं होता हो क्योंकि वो तो सब जगह हैं। वो कुम्हार भी वही हैं और माटी भी वही हैं तो माटी में घुसना हो तो माटी में घुस जाए सालक ग्राम बन के पूजा करवा लें पार्थिव लिंग बन के पूजा करवा लें या तुलसी में और बेलपत्र में घुस जाए नारायण पीपल में घुस जाए और गाय में बैल में घुस जाए हंस में घुस जाए कौवे में घुस जाए नारायण भगवान के सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु है नहीं पति में भी वही रहते हैं और पिता में भी वही रहते हैं और पत्नी में भी वही रहते हैं माता में भी वही रहते हैं वो तो भगवान अनेक सकल सूरतों में उपादान के रूप में वो मसाला जो होता है चीज का उस मसाले के रूप में ही रहते हैं तो वो तो बीर जो बनता है महाराज उसमें सत्य के रूप में भी वही रहते हैं और चित्त के रूप में भी चेतन के रूप में भी वही रहते हैं माने वही वीरज के जीवन है और वही वीरज की चेतना है अब उसमें अनुप्रवेश करके और भगवान ने फिर देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया जब देवहूति के गर्भ में भगवान आए उस समय तो सारी सृष्टि में जैसे मंगल हो गया जो संसार से अतीत प्रभु हैं वे संसार में पधार रहे हैं अब ब्रह्मा आदि जो हैं वो आकर के गर्भवती जब थी देवहूति जी भगवान की स्तुति करने लगे अब जब महाराज कपिल देव जी का जन्म हो गया बड़ा आनंद तो और उधर करदम जी महाराज आए और उन्होंने भगवान कपिल की परिक्रमा की परिक्रमा करके उनको नमस्कार किया बोले कि महाराज मैं पहचानता हूँ आपको आप तो साक्षात भगवान हैं ज्ञानावतार अवतार भी कई तरह के होते हैं हो श्री राम जो हैं वो धर्मा अवतार हैं और श्री कृष्ण चंद्र जो हैं ब्रज वाले श्री कृष्ण वो प्रेमा अवतार हैं प्रेम प्रधान अवतार है नारायण कोई कर्म प्रधान अवतार होते हैं अब ये कपिल दत्तात्रेय आदि जो हैं ये ज्ञान प्रधान अवतार हैं सो उनसे उन्होंने कहा कि महाराज आपने हमारे पुत्र के रूप में पैदा होकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है अब भगवान ने कहा कि देखो कर्दम जी तुम तो साक्षात ब्रह्म हो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा तुम्हारे लिए कोई संसार नहीं है न कोई संबंध है संबंध को काटने के लिए तो महाराज पूर्व मीमांसा में जब कर्म क्षय होने लगता है कर्म करते करते कर्म क्षय होता है और कर्म करते करते जब कर्म क्षय होता है तो कर्म का जो करता है वो शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने पर उसका प्रपंच के साथ संबंध नहीं रहता तो प्रपंच संबंध विलयो मोक्ष पार्थ सारथी मिश्र ने बताया कि प्रपंच संबंध का विलय हो जाना इसका नाम मोक्ष है परंतु योग और सांख्य जो हैं वो संबंध विवेक ख्याति होने से संबंध कट जाने को ही दृष्टा और दृश्य के बीच में जो संबंध रूप अस्मिता है उसको कट जाने को ही दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान कईवल्य मानते हैं परंतु वेदांती लोग तो द्वैत द्वितप भ्रम का विनाश हो जाने पर जो आत्मा की अद्वितीय ब्रम रूपता का ज्ञान है नारायण उस ज्ञान से आवरण भंग हो जाता है और आत्मा का स्वरूप ही मोक्ष है का ये बात उनको बोध हो जाती है सो नारायण भगवान ने उन्हें वेदांत का उपदेश किया कपिल देव ने और वो परिक्रमा करके वो तो सन्यासी हो गए महाराज चले गए चाहे जहाँ विचरण करने के लिए आप ये बात दुनिया में कहीं भी नहीं पावेंगे कि आत्मा की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ घर में आए हुए ईश्वर को भी नमस्कार करके और अपने स्वरूप का आनंद लेने के लिए वो वन में चला जाता है ईश्वर का आनंद जो है वो देह मन इंद्रिय आदि की उपाधि से ध्यान आदि की उपाधि से अन्य ईश्वर का आनंद आता है लेकिन आत्मा का जो आनंद है वो तो बिना किसी उपाधि के है इसलिए करदम जी महाराज जो हैं वो तो चले गए ब्रह्मानंद का अनुभव करने के लिए अब देवहूति जी रह गयी घर में वो विमान महाराज दिव्य दिव्य वस्तुओं से सुसज्जित विमान अब उसमें एक दिन देवहूति जी कपिल के पास आई और बोली कि भगवन मैं तो अत्यंत निर्वेण उब गई हूं इस संसार से हमको अब दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता पति की सेवा करने के लिए सब कुछ था सो वो भी चले गए अब हमारी सेवा के लिए हमारे सुख के लिए तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन हमारी जो इंद्रिय हैं ये ये आंख कान नाक ये शरीर में रहने वाली इंद्रियां हैं आ, इनकी तृष्णा मिटती नहीं है तर्पण करते करते तृप्ति देते देते इनको मैं हार गई पर असद इंद्रिय तर्श तर्षण ही असद इंद्रिय तर्पण ही दोनों पाठ है ओ नारायण हमारी ये स्थिति है कि जैसे कोई गुंडे को दुष्ट को दो पांच रुपया रोज दे करके संतुष्ट करना चाहे तो दो की जगह चार मांगेगा चार की जगह आठ मांगेगा ये गुंडे का स्वभाव होता है कि वो तुष्टिकरण से कभी अपने पक्ष में नहीं रहता और और मांग बढ़ती जाती है वो ऐसे ही हमारी इन इंद्रियों की दशा है महाराज इनको एक भोग दे तो दूसरा मांगती है दूसरा भोग देव तो तीसरा मांगती है सो अब जैसे हम इनके चक्कर से बचें वैसा आप हमको उपदेश कीजिए कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता की बहुत प्रशंसा की और प्रशंसा करके फिर बताया कि देखो माता चेतक खलवत् बंधाय मुक्त ए चात ये जो आत्मा है इसमें असल में न बंधन है न मुक्ति है ये तो अपना मन ही जो है वो कहीं बांध देता है कौन किसके साथ दुनिया में बंधा हुआ है क्या हीरा ने मोती ने रुपया ने पैसा ने कभी किसी को बांधा है मा या, या ब्रह्च्युत शंकर प्रभुति दे सदा विता सरस्वती भगवती निःशेषा जा जी रह गयी घर में वो विमान महाराज दिव्य दिव्य वस्तुओं से सुसज्जित विमान अब उसमें एक दिन होती जी कपिल के पास आई और बोली कि भगवान मैं तो अत्यंत निर्बेण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 चोर ले जाए तो उसके हाथ डाकू ले जाए तो उसके हाथ बेईमान ले जाए तो उसके हाथ पराया ले जाए तो उसके हाथ वो तो किसी से कोई प्रेम नहीं करता है संबंध नहीं जोड़ता है ये दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं सब अपने मन के जोड़े हुए हैं इसी के बांधे आदमी बन जाता है और इसी के छोड़े आदमी खुल जाता है तो असल में ममताई बंधन है एक हमारे मित्र थे कलकत्ते के उनका नाम था जयदयाल कसेरा। तो जब से मैं गीता प्रेस में जाने लगा था तभी से वो मिलते थे गीता प्रेस के ट्रस्टी भी थे गोविंद भवन के उन्होंने बताया कि महाराज एक दिन मेरे घर में दो महात्मा आए भोजन के समय मैंने बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया जब भोजन करके वो जाने लगे तो हमको बुलाया और बुला के बोले की देख सेठ तूने हमको कराया है भोजन तो मैं बिना कुछ बताए अगर हम लोग चले जाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा तो हम तुमको ये बताते हैं कि दुनिया में जो मेरा पना है मामा है ये दो अक्षर इसी का नाम बंधन है बंध गए जहाँ कहा कि मेरा तो वो चीज तो तुमको बांधती नहीं है तुम मेरा कह के उसके साथ लिपट गए और न मे तीन अक्षर का अमृत है मामा ये दो अक्षर का मृत्यु है बंधन है और न मामा यह तीन अक्षर का अमृत है अरे बाबा जो जाता है उसको जाने दो जो आता है उसको आने दो तुम अपने स्वरूप की जो मस्ती है उसको किसी चीज के लिए क्यों खोते हो तो असल में ये चार्ज, साख्याचार्य चार्ज, जो कपिल जी महाराज हैं, इनका मूलतः सिद्धांत ही यही है कि संसार में ममता न होना किसी भी वस्तु के साथ नारायण निर्मम होना नारायण यही मुक्ति का स्वरूप है तो बंधाय या विषयासक्तम मुक्ति निर्विषय स्मृतम यदि विषयों में संसार के पदार्थों में आ सकती है तो बंधन है और ना सकती है तो आ, मुक्ति है आसक्ति माने किसी के साथ चिपक जाना हो सटना सटने का नाम ही आसक्ति है और जब हम किसी के साथ चिपक जाते हैं इसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे और ये हमको कभी नहीं छोड़ेगा तो महाराज बस जैसे चिड़िया तिकोनी में फंस जाती है वैसे से ये जीवात्मा जो है ये फंस जाता है इसके लिए उन्होंने बताया कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए और जैसे हम मोटर रखते हैं या चलाते हैं तो मोटर की मशीनरी को समझते हैं कि कहाँ दबाने से ये बंद होगी कहाँ खुलेगी कहाँ से पेट्रोल जाता है नारायण कहा अलग हो जाने पर इसका चलना बंद हो जाता है कहाँ पेट्रोल अटक गया न तो नारायण मोटर का चलना बंद हो गया माने मोटर की विद्या को जानकर जब मोटर को चलावेंगे तो बिगड़ने पर भी उसको ठीक कर लेंगे इसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है ये मोटर की तरह है इसमें आँख कैसे देखती है कान कैसे सुनता है जीव कैसे बोलती है पाँव कैसे चलते हैं हाथ कैसे काम करते हैं मन जो है ये कैसे उछल कूद मचाता है बुद्धि कैसे विचार करती है इसी को बोलते हैं अध्यात्म हो आत्मन शरीरे एवं इति अध्यात्म ये शरीर की जो मशीन है इस मशीन को समझने का नाम होता है अध्यात्म वो किसी मकान में नहीं होता है और वो किसी किताब में नहीं होता है और इस अध्यात्म को जो नहीं समझता है उसको तो मनु जी कहते हैं न जन अध्यात्म वि कष्टित क्रियाफल उपासन होते वो तो कर्म करेगा भी तो इधर उधर भटक जाएगा और शंकराचार्य तो कहते हैं नध्यात्म विद वेदान ज्ञातुम शक्नो थी तत्वतः जो इस शरीर की मशीन को नहीं समझता है वो वेद का अर्थ भी नहीं समझ सकता है तो ये अध्यात्म ज्ञान देना ये सांख्य शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है और उसको यदि प्रायोगिक रूप में प्रैक्टिकल यदि उसको देखना हो तो थोड़ा योगाभ्यास करके देख लो ये मशीन कैसी है कैसे चलती है तो ये उपदेश उन्होंने किया और बताया कि देखो इसके लिए सत्संग करना चाहिए और योगाभ्यास करना चाहिए और जीवन में त्याग वैराग्य भी होना चाहिए इंद्रियों का संयम भी होना चाहिए ये सब कपिल देव जी ने बताया और अंत में बताया कि प्रकृति और पुरुष का विवेक होना चाहिए विवेक शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है दो चीजें अगर एक में मिल गई हों तो उनको अलग अलग कर देना विचिर पृथक भावे विवेचनम विवेका ये दृश्य और दृष्टा देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक हो गई हैं, एक में मिलजुल गई है तो विवेक के द्वारा इनको अलग अलग देख लो क्या दिखता है और कौन देखता है जब देखने वाला बिल्कुल अलग हो जाता है तब देखता है कि मैं केवल देखने वाला ही नहीं हूं बल्कि मुझमें ये दिख रह, रही हैं। इनका आधार भी इनका आश्रय भी मैं ही हूं तो दिखने वाली जो वस्तुएं हैं उनका अपने आप ही लोप हो जाता है तो चार प्रकार की वस्तु का विवेक उन्होंने बताया एक तो वो है जो कारण ही होती है कार्य नहीं होती जैसे प्रकृति और एक वस्तु वह है जो कार्य ही होती है कारण नहीं होती जैसे पंचभूत इसी से सांख्य मत में भी पंचभूतों से बनी हुई जो सकल सूरतें हैं पशु पक्षी मनुष्य आदि के शरीर हैं ये भी मिथ्या होते हैं क्योंकि वे कार्य नहीं है कार्या मात्र ही हैं अब एक चीज ऐसी होती है जो प्रकृति का तो कार्य होती है पर पंचभूतों का कारण है वो जैसे महत् तत्व अहंकार तत्व पंचतन और जो आत्मा है वो इन तीनों प्रकार की वस्तुओं से बिल्कुल निराला है बिल्कुल अलग है वो देखता है कहने का अर्थ यह है कि पंचभूत बने कि बिगड़े इनसे बने हुए शरीर रहे कि न रहे और नारायण पंच तन जो शब्द तन रस तन्मात्रा रूप तन आदि हैं वो रहे की न रहे नारायण यहाँ तक कि मन और बुद्धि भी रहे कि न रहे अहंकार भी रहे कि न रहे लेकिन ये जो आत्म तत्व है वो सदा एक शरीखा रहता है और ये तो दृणमात्र है केवल है ये महाराज उन्होंने प्रकृति पुरुष का विवेक समझाया और ये बात भी कही कि जो ये प्रकृति पुरुष का विवेक जो है वो ठीक ठीक नहीं कर पाते हैं वैसे है तो ये बहुत सुगम परन्तु लोगों को नाम ही याद नहीं रहेगा जैसे हम गाढ़ी नींद में होते हैं उस समय कुछ मालूम नहीं पड़ता है वो प्रकृति की अवस्था है फिर नींद जब टूटती है तो होश में आते हैं लेकिन अभी मैं कौन हूँ ये ख्याल नहीं आया उसको महत् तो बोलते हैं अब मैं का ख्याल हुआ तो फिर मैं कहाँ हूँ कौन सा देश है कौन सा काल है क्या करना है कौन सामने है ये सब आ जाता है तो ये सुसुक्ति रूप प्रकृति से जैसे जागृत अवस्था रूप कार्य जो है इसका दर्शन होता है ये तो अनुमान ही है यदि व्याप्तिक ग्रह न होता तो अनुमान होता ही नहीं इसलिए जो अपने जीवन में प्रकृति और प्रकृति के कार्य का व्याप्तिक ग्रह नहीं कर लेगा वो संख्योक्त प्रकृति का अनुमान भी नहीं कर सकेगा ब्रह्म सूत्र में तो प्रकृति को अनुमान ही कहा हुआ है लेकिन महाराज जिसकी दृष्टि अपनी ओर जाती नहीं उसको क्या करना चाहिए का उसको भगवान की भक्ति करना चाहिए क्योंकि ये जो भगवान की भक्ति है ये रिजु मार्ग है हो रिजु माने सरल आ, आ, बहुत सरल मार्ग है जैसे एक पहाड़ पर से नीचे उतरो और आ, आ, दूसरे पहाड़ पर चढ़ो तो बड़ा कठिन होगा कई दिन लग जाएंगे, कई मील लगेंगे कई दिन लगेंगे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा लेकिन यदि रज्जू मार्ग बना हो ए, एक पहाड़ पर से दूसरे पहाड़ पर यदि बिजली की रस्सी लगी हो ए, और उस पर झूला लगा हो ए, तो मिनटों में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर चले जाते हैं तो रिजु मार्ग क्या है क्या परमेश्वर की जो भक्ति है ये रिजु रज्जु मार्ग, मार्ग है रिजु माने सरल इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है क्योंकि ये जो भक्ति मार्ग है ये ऐसा है कि हमारी इंद्रियां जो विषयों में लगी है देवानाम गुणलिंगान आनुश्रविक कर्मणाम सत्वैविक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी ही तुझा पहले उधर से इसको धीरे धीरे लौटाओ गुण में ले आओ और गुण में ला करके भगवा, भगवान का स्मरण चिंतन करो वृत्ति भगवान में लग जाएगी और भक्ति आ जाएगी और ये जो बाहर की जो चीजें हैं इनकी जो हमने कीमत बना रखी है आप इस बात को ध्यान दें और मैं समझता हूं समझना बहुत आसान है आप जो सबसे कीमती चीज है अपना आपा आप बुरा नहीं माने ये ईश्वर से भी ज्यादा कीमती है क्यों ईश्वर से ज्यादा कीमती है कि जब ये नहीं रहे तो ईश्वर का दर्शन भी किसको होगा हम होंगे तभी तो ईश्वर का दर्शन होगा हम हैं तभी तो संसार और शरीर मालूम पड़ता है हम हैं तभी तो धन दौलत है हमारे लिए तो स्वर्ग और बैकुंठ है हम ही नहीं होंगे तो क्या होगा तो हमारे होने से तो सब है तो ये जो अपने आत्मा की कीमत है इसको तो आदमी ने भुला दिया और अपने होने से जो अपने नौकर चाकर हैं जो अपने अधीन है अपनी कमाई हुई चीजें हैं उनको ज्यादा कीमती बना दिया है न तो अपने को तुच्छ समझने के कारण और अपने अलावा जो चीजें हैं उनको कीमती समझने के कारण ये जो जीव है वो संसार में बिल्कुल गुलाम हो गया है तो नारायण धीरे धीरे अपने मन को सत्य गुण में ला करके अपने आत्मा में स्थित करना चाहिए और आत्मा में स्थित करने से क्या होता है कि बाहर की चीजों की जो कीमत है वो बिल्कुल मिट जाती है है और तब भगवान के दर्शन की योग्यता आ जाती है बड़े बड़े संत ये बात चाहते हैं कि हमको परमात्मा का दर्शन हो यहाँ तक कि मुक्त पुरुष तो परमात्मा का नारायण दर्शन भी नहीं चाहते क्या उनका तो स्वयं दर्शन है ही है तो वो क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आओ अपना समय भरने के लिए भगवान का गुणानुवाद गावे नई कात्मता में स्पृहयंती संत मत पाद सेवा भिरता अन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजय मम पौरषाण पश्य रुचिराण्यम संत प्रसन्न सारूण रूपाणि दिव्यानि दिव्यादा साकम वाचम स्पृहणीया वदंती लोग कहते हैं कि हम परमात्मा से एक होके क्या करेंगे कथा कर क कर एक हो जाएंगे तो क्या मजा आएगा आओ अपने समय को ठीक ठीक भरें भगवान की सेवा पूजा करें और भगवान के लिए कर्म करें और चार दीवाने मिलके इकट्ठा हो जाएं और भगवान की चर्चा करने में अपना समय व्यतीत करें और फिर उन्हीं को भगवान कहते हैं कि मैं दर्शन देता हूं ये जो भक्ति का मार्ग है माने प्रेम को दुनियादारी में न जोड़ करके अपने प्रेम को भगवान में जोड़ना और प्रेम पूर्वक भगवान की याद मन में करना और प्रेम से भगवान के लिए पाँव से चलना हाथ से काम करना प्रेम से भगवान के लिए बोलना भगवान के लिए सोना भगवान के लिए जागना ये प्रेम पूर्वक प्रेम विशिष्ट जो वृत्ति है नारायण उसी को भगवत विषयक प्रेम विशिष्ट वृत्ति का नाम ही तो भगवान की भक्ति है ये तो रस है ये तो स्वाद है ये मनुष्य के जीवन को सुधार देने वाली है कोई कोई लोग महाराज तमो गुणी है तो वो आलस्य के कारण भक्ति करते हैं आलस्य है प्रमाद है अपने कर्म का तो कर्तव्य का तो अनुष्ठान नहीं करते और जीवन में आलस्य प्रमाद को भर लेते हैं तो भक्त माने आलसी प्रमादी नहीं है सेवक यदि आलसी हो गया और सेवक यदि प्रमादी हो गया प्रमाद का मतलब है समय पर सेवा की याद नहीं आना और आलस्य का मतलब है कि याद आने पर भी उपेक्षा कर देना अलसाय जाना ये अच्छा आप नहीं पीछे कर देंगे तो आलस्य प्रमाद में जो प्रेम है वो प्रेम तो निकम्मा प्रेम है वो जड़ता में ले जाने वाला प्रेम है और जो अपने दुश्मन को नष्ट करने के लिए जो भक्ति की जाती है हे भगवान हमारा दुश्मन मर जाए एक आदमी ने देवता की भक्ति की देवता प्रकट हुआ और उसने कहा कि बरदान मांगो लेकिन एक बात है कि हम तुमको जो बरदान देंगे उसका दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा अब तो महाराज जो जल भून गया मैंने इतनी तपस्या की और हमसे दुगुना उसको मिलेगा कब बोले कि महाराज हम ये बरदान मांगते हैं कि हमारी एक आंख फूट जाए नारायण आ उसकी तो दोनों फूट जाएगी और उसके बाद भगवान बोले अरे भाई और कुछ मांग ले कहीं मांगता हूँ कि मेरे दरवाजे पर एक कुआ खुद जाए तो उसके दरवाजे पर दो खुदेंगे वो गिर के मर जाएगा तो नारायण इस तरह की जो भक्ति होती है उसको रजोगुणी तमोगुणी भक्ति कहते हैं भक्ति तो वो होती है महाराज सबसे श्रेष्ठ जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझ करके और भगवत सेवा के लिए सारे काम किए जाते हैं एक निर्गुण भक्ति भी होती है गुणातीत भक्ति वो भक्ति क्या होती है मधुसूदन सरस्वती ने इसी भक्ति को भक्ति रसायन में लिया है मद गुण श्रुति मात्रो मई सर्व गुहाशय मनो गिर विच्छिन्ना यथा गंगा भसधौ लक्षण भक्ति योगुण निर्गुणस्य जुदातम ये भक्ति ये है महाराज कि कहीं भगवान का गुणानुवाद जैसे आप कथा सुन रहे हैं और श्रवण किया महाराज भगवान नारायण कितने कितने कृपालु हैं जब सुदामा उनसे मिलने के लिए आए तो पानी परात को हाथ छु नहीं नयनन की जलते पग धोए टपाटा पाख से आंसू गिर रहे हैं अपने भक्त के लिए ये भगवान की करुणा देखने में देखने में आई एक दिन भगवान उदास बैठे थे रुक्मिणी जी ने पूछा कि क्यों प्रभु आप उदास क्यों है क्या बताऊं रुक, रुक्मिणी हृदय निरूढ़ में हृदया नाग एक हम में हृदया नाप सरपति मेरे दिल में एक कांटा गड़ गया है और वो निकालने से भी नहीं निकलता क्यों वो कांटा क्या है रुक्मिणी ने पूछा कांटा ये है कि द्रौपदी को भरी सभा में नंगी होते समय मुझे पुकारना पड़ा और तब मैं वहाँ गया यदि मैं उसके बिना पुकारे वहाँ पहुंच जाता तो कितना अच्छा होता मैं बड़ा आलसी हूँ मैं अपने कर्तव्य से च्योत हो गया तो पहले ही पहुंच करके उसकी रक्षा करने चाहिए जब हम भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करते हैं कि एक गीद महाराज गीद को उठाए करके रामचंद्र भगवान ने अपने गोद में ले लिया और उसके मुख को अपने कंधे पर रखा और जटायु की धूल जटान सौ अपने बालों से उन्होंने जट, जट, जटायु गीद की धूल झाड़ी जब ये बात भक्त लोग सुनते हैं महाराज तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है आंखों में आंसू आते हैं और भगवान कितने कृपालु कितने सर्वज्ञ कितने सर्वशक्तिमान उनकी चित्र भक्तों की चित्तवृत्ति भगवान में चली जाती है और जैसे एक नदी पिघल करके समुद्र में गिरती है इसी प्रकार उनका हृदय भगवान में गिरने लगता है नारायण ये भक्ति जो है ये गुणातीत तो भक्ति है क्योंकि स्वयं भगवान निर्गुण है भगवान को अपने हृदय में लेना हो तो भगवान का ध्यान करना चाहिए हो ध्यान में कैसे